उपासित ऐसा ओमीतक्षर उदीत उपासी उपासना विभिन्न दृष्ट्या मध्य में प्रसंगत काम समृद्धि फलक उपास्य वही उदीत उपासना हित्वा प्रांगिककृतमुनसंधत्ते प्रसंग छा ृदि फॉल उसको छोड़ करके अभी प्रकृत जो ओंकार उद्गी उसका अनुसंधान करते ओम इतक्षरम उदगित उपासित तो ओम इत ही उद्घाइती तख्यान वो पहले ही से कहा गया था पुनरुपादान से तात्पर्य माह पहले चाहे था फिर यहाँ फिर क्यों कहा गया उसका तात्पर्य भगवान भाष्यकार करते हैं ओमिते ये ओम प्रकृत ओम ओमअक्षर उदीत तस्य ओमघाती टीके प्रकृत अक्षर से पुनरुपन जो कहा गया था फिर ग्रहण करते उगिथ अक्षरा उपासना तसंगूतम उदीथोपासन के पश्चात मध्यमें उदगित अक्षर के इस अक्षर की उपासना और काम पासन तो से व्यवहित तो होने से अन्यत्र प्रसंग, प्रसंग नहीं हो वही प्रकृत ओंकार उदगित उपासना उसको लेने के लिए फिर पुनर किया गया आदि शब्दन में पूर्वता उपरणी गृहते आशी समृद्धि उपासना कहा गया था, उपासन का उदित्यविछेद प्रसंग सैन उनक्ष प्रकरण विच्छेद की अन्य श्य अर्थ प्रसंग अन्य अर्थ कुछ यहाँ आगे कहा जा रहा है ऐसे प्रसंग प्रसंगति होगी स महाभूत ऐसे प्रसंग नहीं हो इसे अभिप्राय से पुनरुपादान ओमित दत्म उद्गी थासित जो प्रारंभ से चल रहा था अभी उसी को ही लेना है अगे देवा में वृत्य और इत्यादि मंत्र है देवाय मृत्यु तात्पर्य उसका प्रकृत से अमृताभय गुण विशिष्ट से उपासन विधात वो ये उद्गित अभय ओंकार अक्षर की उपासना है उसमें गुणा अक्षर उपासना विधान करने के लिए आरंभ किया जाता है अक्षर व्याख्यान प्राप्त अनुवाग भाग अभी मंत्र व्याख्या अक्षर व्याख्या प्राप्त होने पर अनुभाग अनुवाद भाग वही जो पहले कहा था अनुवाद ओम इत्यादि ओम इत्यादि व्याख्या व्याख्या हो गई है इसलिए फिर उसको करने व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है देवासुरा भी यत्र इत्यत्र व्याख्याता देवा मारक कादु असुराद सका साधत मंत्र में विद्याम देवात्या देवतालोक मृत्यु से डरते हुए वेद त्रय में प्रविष्ट कर लिए में प्रविष्ट का वेद त्रित कर्म आरम्भ किया मृत्यु से डर करके बचने के लिए वेद त्रय कर्म आरम्भ किया छंदो भी अच्छा छंद के द्वारा आच्छादन करके कर्म किया अच्छा तो तुम चंद के द्वारा ढका इसलिए उनको छंद शब्द से कहा गया टीका में देवा व्याख्याता देवा मृत्यु असुरात जो ही असुर पाप भय अतम वास्तव में देवादे मृत्यु मारका विभ्यता केम कृत क्या क्या उन्होंने विद्या अर्थ करते कर्म प्राविशन वेद त्रय कर्म में प्रविष्ट, प्रविष्ट कर्म में प्रविष्ट करके अर्थ को प्रवेश नाम टीका तरह वैदिक कर्म आरंभ किया मृत्यु मृत्युत्राण मनमान कर्म क्यों आरंभ किए कि मृत्यु से रक्षा हो जाएगी कर्म करने पर इस मानते हुए तो कर्म तदीचे वैदिक वैदिक मृत्यु रक्षा हो जाएगी ते भी तो भी ते भी कर्मणि कर्मणि इस व्याचस्त कि अवनुक्त छंदोन्तपहत आत्मा कर्मेश इसे छंद मंत्र की तरह जप हु करते हुए अपने को कर्मांत आछादय मंत्री आच्छादन यद यद अच्छा देन, तत कास्मत तत्थ तस्त तस्त छ मंत्र में छम प्रसिद्ध से उन मंत्र के द्वारा वो ढाके अपने को इसलिए उनको छंद से कहा गया है ठीक है मैं नहीं सर्वे मंत्रा सर्वत्र जनते जितने मंत्र सर्वत्र सब का विनियोग नहीं होता है तथा से एक कर्म ने अनुष्ठ मंत्रान हित्वा एक कर्म में अनुष्ठान करते हुए उसमें जिन मंत्र का विनियोग किया गया उन मंत्र को छोड़ करके कर्मांत अन्य कर्म में अभिशिष्ट ही जप आदि एक कर्म में जो कर्म मंत्र का विनियो किया गया उन मंत्र को छोड़ करके अन्य मंत्र के द्वारा अन्य कर्म में जप आदि करबंध जप होम आदि करते हुए स्वापनानंद देवास्तित अवंत अपने को ढाक दिया तस्कार न मृत्युवश्यता मृत्यु के अधीन देवता नहीं हुए तेजाम छंद भी छादित छंदस्त चंद प्रसिद्धि प्रकार अभिनय थी देवता लगे छंद के द्वारा आछादित अच्छा तो हुए इसलिए छंद को छंद में छंदस्त प्रसिद्ध इसी प्रकार का अभिनय कर कहते तो तस्त छ का समाणाम अच्छा आच्छादक होने से उनको छंद कर्मानुतिष्ठता देवाना मृत्युवश्यता न व्यावृता इतिहा कर्म तो आरम्भ कर दिया देवरासे से प्राण मानकर के रक्षा हो जाएगी मानकर के किंतु कर्म देवाना मृत्युवश्यता न व्यावृता कर्म अनुष्ठान करने में देवताओं के मृत्यु की अधीनता नष्ट नहीं हुई अथा मृत्यु रक्षा नहीं हो पाई तानु परिपसे सामनी तानु उ, अपी, तान उत् मृत्यु मत्स्य अपि, के अपि मंत्र के द्वारा आच्छादित होकर के शन करने पर भी तत्र कर्म में मृत्यु मत्स्यम उदक पर जैसे मत्स्य को मानने वाले जालक में देख रहता है मत्स्य को ऐसे मृत्यु एवं परिपश्यत मृत्यु ने उनको देख लिया देवताओं को कर्म करके यहाँ छिपे हुए सामनी में कर्म में, तो में उत्थित है उनको मृत्यु ने देख लिया जैसे मत्स्य घातक देखकर मार देता है इसे मृत्यु उनको मार सकता है तेन वित्वा रिचह सामन यजुस स्वरम एवं प्राविशत देवता लोगो समझ तो जानकर की ज्ञा का ऊर्ध् उपर साम शाम यज तीन वेद भीत कर्म से ऊपर स्वर प्रविष्ट होगी उपासना में ओंकार उपासना तक वैदिक कर्म प्रारंभोक्ति तानु वैदिक कर्म प्रारंभ करते समय मृत्यु पर्यपश्यत शब्द अत्यर्थी तान तान यथोक्त तो कर्मपरा दी संबंध यथोक्त तो कर्मपराणी ऐसे कर्मपरक होने पर भी मृत्यु को देख लिया कर्म न मृत्युपद गोचर तुम दृष्टान्त न कर्म मृत्यु पद गोचर मृत्यु पद के विषय मृत्यु के अंतर्गत दृष्टान्त से कहते यथा मत्स्य उदकी पर भाष्य में तान सत्य देवान कर्मपरा मृत्यु यथा लोके मत्स्य घात को मत्स्यम नाति नंभीर परिपित अधिक गंभीर में तो देख नहीं पाएगा न अति गंभीर है कम जल में मत्स्य को मत्स्य घात का देख देता है बड़ी सो उदक श्राव उपाय साध्य मनमानता बड़ी सही ओ मत्स्य को पकड़ने के लिए और उदक श्राव उदक का नाम श्राव पानी को बहाकर सुखाकर सुखा कर मछली को पकड़ लेते हैं इसी उपाय साध्य मानते तो हुए मत्स्य को देख लेता है मत्स्य मत्स्यातक एवं मृत्यु परिअपश्यत परिपश्यत परिअप्यत दुष्टवान मृत्यु कर्म क्ष उपाय न साध्यान देवान मे न इतर्थ जैसे मत्स्यातक समझ लेता है मृत्यु को बड़ी सके द्वारा उद्योग को बहा करके मत्स्य को मार सकता है कर ऐसे मृत्यु ने देखा ये कर्म समाप्त हो जाने पर कर्म क्षय उपाय न ये साध्य मार सकता है कर्म देवताओं को मृत्यु मैंने ऐसे मान लिया समझ लिया द्राष्ट्रांतिक भाग से विवक्षित मर्थम संविष् मृत्युर कर्म क्षेत्र उपायन साध्यान देवान में ये समझ लिया मेरे अधिन में हे कर्म समापन पर दाष्टान्ति के क्षुद्रोदान्यम से आग वहां तो में मत्स्य अल्प जल में है तो देख लेता है यहाँ दासिक देवता किसी क्षुद्रोदक स्थानीय कहां है इतनी प्रश्न पूर्वक दिखाते है क्वासो देवान दर्शति उच्यते देवताओं को अश्व मृत्यु कहां देखा तो उसका रिग थी साम संबंधी कर्मणि कर्मेद विध कर्म कर्मणि उनको देखा ऋगा नित्य क्षया भाव न क्षुद्रता स्थानीय संख्य विवक्षित वेद अर्थ करेंगे तो वेद नित्य हैं उनका क्षय होगा तो जल स्थानीय स्वल्पउ स्थानीय क्षुद्र उद्योग स्थानीय कैसे होगा ऐसा संख्या से, से विवक्षित अर्थ करते संबंधी कर्मणि तीन वेद संबंधी कर्म में उनको देखा तो कर्म क्षय हो जाएगा फलत स्वरूप क्षयिता प्रसिद्ध भाव कर्मण कृतकर्त अनश उनीत फलत स्वरूपत कार्य होने कारण फलत उपाय कथन करते ते तु देवा वैदिक कर्म न संस्कृता शुद्धात्म सत मृत्यु कर्म से मृत्यु की रक्षा नहीं पाने पर भी कर्म अंतकरण शुद्ध करता है वैदिक कर्म अनुसार संस्कृत शुद्ध हो गई देवता शुद्ध आत्मा ये शुद्धात्मा शुद्धअतरण वाले होने से मृत्यु चिकित्सित विदित अंतकर्ण शुद्ध होने पर वो देखते हैं मृत्यु जो करना चाहता है मानना चाहता है वो समझ लिया अंतकरण अशुद्ध है तो सामान्य संसार प्रवाह में बहते जाते हैं विवेक नहीं दूरदृष्ट नहीं होता है आगे क्या है मरने के बाद क्या होगा ये निश्चय नहीं विचार नहीं कर पाते ये अंतकरण शुद्ध से अपने को अभिदया अंतर वर्तमान स्वयं देरा पंडित मनमाना अपने को विवेक पंडित समझ करके विषय होकर के मस्त होकर चलते हैं। जब अंत कोण शुद्ध होता है तो विचार होता है ये आगे क्या है कितने दिन आयु है उसके बाद क्या है जन्मे के पहले कहाँ थे मर जाएंगे फिर कहाँ जाना है ये सब विचार होने पर फिर मृत्यु जानते हैं कि मृत्यु के ग्रास में हम हैं। फिर रक्षा करने के लिए विवेक होने पर आगे प्रयत्न करते है जब तो कुछ वैदिक कर्म शास्त्रीय मार्ग में चलने पर अंत शुद्ध होता है तो ये विवेक विचार होता है जब ऐसे शुद्ध नहीं होता है विचार विवेक नहीं होता है ऐसे संसार प्रवाह में अनाधिकार से बहुत जाते ऐसे बहुत जाते, अभी भी बहुत जाते हैं शुद्धा आत्मा संत मृत्यु विदितावंत तू समझ लिया। समझ सकते हैं तो मृत्यु ग्रास करने वाले हैं। अभी थोड़े से, कितने दिन पता नहीं आयु समाप्त होने वाले फिर मरने के बाद कहाँ जाना तब फिर रक्षा कैसे हो बचने के लिए प्रयास करेंगे विदिताचत ऊर्ध् व्यावृता कर्म व्य देखे कर्म के द्वारा मृत्यु मुत, से बच नहीं सकते हैं कर्म क्षय हो जाता है फिर मृत्यु मारक आकर के मारेगा नष्ट करेगा इसलिए ऊर्ध् व्यावृता कर्मभ्य कर्म से व्यावृत्त होकर हट करके रिच सामजुसाम सा, कर्म से ऋजुषाम संबंधात कर्म अभ्यता कर्म से ऊपर उठ करके तेन कर्मण मृत्यु भयापगम प्रति निराश कर्म से अपगम निवृत्ति के प्रति निराश हो गए क्या सा नहीं तदास्य तो अमृत अभय गुणम अक्षरम स्वरम स्वरस प्राविन्न एवं प्रविष्ट इसके छोड़ करके अमृत अभय गुण वाले जो अक्षर है स्वर उनका स्वर सरसोद तो से कहा गया प्रविष्ट होगी कर्मभ्य सकाशा ऊर्द्वा व्याप्रता कर्म से ऊपर चलेगी सर्वकर्मसंग्रह कर्म्य बहुवचनम कर्मभ्य अभ्याय सव कर्म किसी कर्म से अमृतत्व प्राप्ति नहीं मृत्यु से रक्षा नहीं होती अवैध कर्म त्याग से कर्मेश सिद्धवाद वैदिक कर्म त्यागार्थम विषिष्टि अवैदिक कर्म तो कर्म करने वाले अवैदिक कर्म नहीं करते हैं तो अवैदिक कर्म त्याग कर दिया ये नहीं ये तो कर्म करने वाले भी अवैधिक कर्म त्याग करके वैदिक कर्म करते हैं। सिद्ध है इसलिए वैदिक कर्म त्यागार्थम विषि वैदिक कर्म, कर्म कर रहे थे उससे से भी, भी मृत्यु से रक्षा नहीं होने से वैदिक कर्म का त्याग करके उपासना करने के लिए लग गए यजु साम साध्य कर्म इन वेद संबंधी कर्म से कर्म त्याग मात्रा कृत्य कृत्यता शंका थी तो कर्म त्याग कर में से कृत्य कृत्य हो जाएगा ये शंका की निवृत्ति करते बहुत ऐसे करते सन्यास ले लिया समझते संन्यास हो गया असा मुक्त हो जाएंगे और कुछ करने का नहीं और सन्यास लिया फिर क्या विभिन्न प्रकार करते संन्यास लिया क्या उपवास एक करना एकादशी व्रत करना सं क्या वेदांत श्रवन करना सामान्य नहीं समझने वाले अभी समझे सन्यास हो गया तो सब कुछ हो गया सन्यास से लोग पूजा करते है सम्मान मिलता है इससे अपने कृतज्ञता मान करके इसे मान लेते हैं कुछ लोग अभिवेक के कारण तो कर्म त्याग मात्रा तो कृते -कृते था कर्म त्याग कर दे इतने सन्यास कर देने मात्र से कृतज्ञता नहीं ते ना कर्मणा मृत्यु है अपकर्मण प्रति निराशा कर्म त्याग करके अमृत अभय गुणम अक्षरम में प्रविष्ट हुए कि तदक्षर तदा ओंकारोपासन पास संभता ओंकार ओंकारोपासन पर होगी परम परसा उपासना में तत्परता हुई उपासना करने लगे शब्दोंवधारण स्वरमे प्राविश स्वरमे आया स्वर में ही प्रविष्ट हुई ओंकारोपासन ही करने लगे अर्थात तो उनका उपासना ही करने लगे मतलब कर्म समुचित उपासना नहीं केवल उपासना स्वरम एव प्राविशन कर्म पूरा करके केवल उपासना करने लगे उसे तो कर्म संबंधी उपासना पहला है उदगित तो उपासना है कर्मांग संबंधी उपासना है उसके पश्चात कर्म त्याग करके केवल उपासना कर्म समुचित उपासना नहीं समुचय प्रतिशत के लिए एवं कर दिया स्वरम एव प्राविशन अर्थात उपासना पर कही होगी उदात्त आदि उदाता अक्षर अक्षरस्य न स्वर शिहर दुदात सरित होते हैं ये अक्षर उदातादिप रूपहेनी तो कैसे स्वर शब्द से कहा जाएगा स्वर शब्द तो अक्षर में कैसे इति आशंक परिहरती कथम पुनः स्वर शब्द वाच्य अक्षर से उच्यते अक्षर स्वर शब्द का वाच्य कैसे होगा यदा यदा यजु स्वरो वा करता है अतिस्वतीम यजुस स्वर यदतक्षरमृतम तत्श्यमृत यदनोति अतिस्वरती ओम कह करके उच्चारण करता है अतिशय नश्वरती आदर पूर्वक उच्चारण करता है जो विचार को प्राप्त करेगा अध्ययन के द्वारा वेद का अध्ययन करके गुरुमुख से उच्चारण विचार करके प्राप्त करता है अपने उच्चारण तो करता है ओम कह कर आदर पूर्वक उच्चारण करता है एवं साम एवं यजु केवल ऋचा नहीं इसे शाम अध्ययन करते समय ज्ञान करते समय यजु मंत्र भी करते समय ओम कह करके उचारण करता है स्वर है अक्षरम ये अक्षर ओम ये तद अमृतम अभयम ये अमृत है और अभय है ओंकार अक्षर तत्प्रविश्य देवा अमृत अभया भवन इस ओंकार में प्रविष्ट होकर के अर्थात उसका उपासना करके, अच्छा तो करके देवता को अमृत और अभय हो गये आपनोती टीका ऋषम अपनिका तो अध्ययन स्वाधीना प्राप्त करता है अध्ययन के द्वारा अपने अध्ययन करता है अध्ययन करके उच्चारण समर्थ होकर करके उच्चारण करता है तब तो क्या करता है अतिस्वरती का तो अतिशयन स्वरति उच्चारण करता है अतिशयन कहा तो आदर दिया आदर बुद्धि से ओम ऐसे उच्चारण करता है प्रत्येक ओंकार उच्चारण द्वारा न शनाशार्थ अतिस्वरती का अर्थ रि यजु साम मंत्रों का वेदों का प्रत्येकम ओंकार उच्चारण के द्वारा ही प्राप्ति होती है उच्चारण साधन होता है। एवं यजु हैजु एस उवर उद्दा उस भाष्य में यदा वा रीचमापनोत ओम इतव अति एवं साम एवं यजु एस उ स्वर उद्य स्वर कौन है? तो जो कौसदमृतम तो अमृत उसका साधन होने से यथा यथागुणमे अमृता अमृता दीर्घ अभियान देवा अभया देवता अमृत अभय हो गए संप्रतिपन्न स्वरवत दृष्टान स्वर यह भी स्वर है जैसे अन्य स्वर है भी ऐसे ओंकार अक्षर भी स्वर है सम्मत स्वर के समान यह भी स्वर है अमृतम अभयम तथा तो ब्रह्म प्रतीकवादित अर्थ ओंकार को अमृत और अभय क्यों कहा क्योंकि तथा भी ब्रह्म है अमृत अभय ब्रह्म है उसी ब्रह्म का ओंकार प्रतीक होने से ओंकार को भी अमृत अभय का ऐसे अमृत अभय गुण वाले ओंकार का उपासना के द्वारा देवतालों को अमृत अभय हो गयी तत्प्य ब्रह्म बुद्धिया त्यान कृत्वा उसमें आप प्रवेश करके ओंकार में प्रवेश करने का अर्थ ब्रह्म दृष्टि से ओंकार का ध्यान उपासन करके अमृत अभय हो गयी भवतु तु अस्माकम ठीक देवता ने इसे उनका उपासना करके अमृत अभय हो गए भवतु हमको क्या मिला कि क्या प्राप्त हुआ हमको क्या लाभ है विद्वान सहयद विद्वाक्षर प्रणौतीक्षर स्वरम अमृतम प्रवशति तद प्रवश्यदमृता देवास्तदअमृतोति जो कोई विद्वान एवं विद्वान ऐसे गुण अमृत अभय गुण विशिष्ट अक्षरों को जान करके प्रणौती उपासना करता है स्वर है अमृत अभयम प्रवेशती ये अमृत अभय उसमें प्रविष्ट होता है उपासना करता है ध्यान करता है तद प्रवेश उनका ध्यान करके यदअमृता देवा जो अमृत वाले देव है अमृत भवति है ऐसा अमृत ये हो जाता है देवताओं को जैसा अमृत है उपास्यक जैसा अमृत हो जाता है वास्तव में स यो अन्योपी सहय से अन्य देवता लोगों ने जैसे हुआ था ऐसा अन्य को भी, कोई भी देववध देवता के समान एवं एक एवं का स अमृत अमृत अभय गुणबाले ओंकारक्ष विद्वान्नता प्रणौती उपासनमेंतादक्षर स्वरमृतम प्रवशति जैसे देवताओं अमृतअभय स्वर में प्रवेश भोगे ऐसे करता है ध्यान उपासना करता है राजगृह प्रविष्ट विशेषदर्शना अक्षरम प्रविष्ट भी भी से आप फल विशेष क्या हो? राजा के घर में जो प्रविष्ट होते हैं विद्वान ब्राह्मण भी राजा के घर में प्रविष्ट होते हैं मंत्री भी घर में प्रविष्ट होते हैं कोई चोर को भी लेते हैं कोई भित् भी जाता है राजा गृह में जितने प्रविष्ट वो एक रूप का नहीं विशेष दर्शनार्थ किसकी पूजा होती किसको दंड मिलता है कोई सेवा करता है राजगृह में प्रविष्ट में जैसे विशेष होता है इसे देवता है में तो अक्षर देवता लोग को अक्षर में प्रविष्ट हो अभी कोई उपासना करे वो भी अक्षर में प्रविष्ट होगा तो भी एक रूपन नहीं होकर करे भिन्न भिन्न हो जाएगा फले विशेष इत आशंका ऐसे आशंका करके तत् प्रविश्य राजकूलम प्रविष्टा नजू अंतरंग बहिंगता वत न परस्य ब्राह्मण अंतरंग बहिरंगता विशेष राजे कुल में जो प्रविष्ट होते हैं उनमें कोई तो होता है कोई बहिरंग होता है कोई राजा के पास जाकर बैठता है कोई दूर में रहता है किसको पुरस्कार पूजा मिलती है कि किसको दंड मिलता है ऐसे न परस्य से ब्रह्म अंतरंग बहिरंगता विशेष ऐसे ओंकार उप, उपासना करने से ब्रह्म पर ब्रह्म के अंतरंग बहिरंगता रूप विशेष नहीं समान रूप होता है किंतरी यदमृता देवा नमृतत्व यदअमृता जिसे अमृतत्व विशिष्ट होकर यदमृता देवता हुए थे अमृत अभवन तेन एवं अमृतत्व विशिष्ट उसे अमृतत्व युक्त करके तद अमृतोति न्यूनता निकताता अमृतत्व अमृतत्व अभयत्व में कोई न्यूनाधिक भाव नहीं समान देवता जैसे हुए थे अभी भी जो उपासना करेगा वही अमृत अभय होता है अमृतत्व विशिष्ट सहसा अमृतत्व विशिष्ट अमृत युक्त हो जाते हैं चतुर्थ खंड समाप्त हो गया खंडपर्य पंचम खंड का तात्पर्य प्राणादित्य दृष्टि विशिष्ट से उदगित से उपासन उत्तम एवं अनुद्योग प्राण दृष्टिया आदित्य दृष्टिया उदगत का उपासन पहले कहा दृष्टि विशिष्ट उद्गीत का उपासन कहा गया उसका अनुवाद करके प्रणव उद्गी और, और प्रणव एक ही, उद्गितवय ओंकार पहले कहा था स्पष्ट ही कर देंगे प्रानव एक ही। तस्वीर प्राणरश्मिभेद गुण विशिष्ट दृष्टिया अक्षरशोपासन अनेक पुत्र फलमीदानी वक्त आरभतेणव उदित प्राणरश्मिभेद गुण विशिष्ट दृष्टिया प्राण आदित्य के रश्मि उनके भेद रश्मि के भेद गुण विशिष्ट उनका भेद गुण विशिष्ट प्राण रश्मि दृष्टिया अक्षर से उपासना ओंकार अक्षर का उपासना उपासन है पहले प्राण आदित्य दृष्टि से कहा था अभी प्राण आदित्य के रश्मि भेद गुण विशिष्ट दृष्टि से अक्षर का उपासना उसका फल है अनेक पुत्र अनेक पुत्र फलम अनेक पुत्र फलम यसे उपासन अभी कहना है अभिकना उपासना का जाता है टीका में प्रणवस्ट एक प्रणव उदित सति एक अनु अध्यात्म प्राणदृष्टिया अतिदेवत आधीत दृष्टिया विशिष्ट उद्गत से यदुपासनम देह में प्राणदृष्टिया अक्षर का उपासना और समस्ती देवता में आदित्य दृष्टि अक्षर का उपासना पहले कहा था ऐसे विशिष्ट शोदगी से जो उपासना पहले कहा था तदेव तो उसकी आ, उसका अनुवाद उसके अनुवाद करके निंदित फिर उसकी निंदा करके ऐसे उपासना करने से पिता पुत्र को कहते तुम एक ही मेरा पुत्र हो एक ही पुत्र तुम्हें इसे नहीं करके रश्मि भेद दृष्टि से उपासना करो तुमको के पुत्र मिलेगा आगे कहेंगे ऐसे निंदा करके प्राण नाम रश्मि भेद एवं गुण यही गुण है प्राण और रश्मि का भेद तद तो विशिष्ट दृष्टि ऐसे भेद गुण दृष्टि से तसेगित अक्षर से उदगित वय अक्षरकार अनेक पुत्र फलम उपासन अनेक पुत्र है फल जिसका ऐसे उपासनम अने ग्रंथेन वक्तव्यम इसी ग्रंथ से कहना उत्तर ग्रंथ संप्रति प्रस्तुत आगे ग्रंथ आरंभ किया जाता है किसके अंतर अमृतअयुण का अक्षर उपासनाथार्थ अमृत अभय गुण वाले जो अक्षर उसका उपासन के पश्चात अभी अथ खलु यह उदगित स प्राणव यह प्रणव सउद्गित असो व आदित्योदगी ये स प्रणव ओम हे स स्वर्णी यह उद्गी साह वेदीत है स प्रणव है ऋग वेद में उसको प्रणव शब्द से कहा गया यह प्रणव ऋगवेद का सउदगत एक अभिन नहीं है अशोभा आदित्य उद्गी प्रणव और उद्गित एक है अशोभ आदित्य उद्गीत ये पहले कहा था उद्गी में आदित्य दृष्ट उपासन आदित्य उद्गी एस प्रणव यणव ही है ओम स्वरण सूर्य आदित्य ओम ऐसे उच्चारण और प्रणवोदी वैदिक प्रसिद्धि प्रदर्शनाथ खलुक् प्रणव उद्गी दोन एक प्रसिद्ध है वेद में वैदिक दिखाने के लिए अथ खुद यह उद्गित स प्रणवेक उत्तर आदित्य दृष्टिया प्रणव उद्गित ऐसा कह करके पहले कहा गया था उद्गित का उपासना आदित्य दिश्चा? आदित्य दृष्टि से उदगित उपासना कहा गया था उपास्थ्य मुक्ता अनुवाद करते असो भाष्य अथ कविउ उदी स प्रणव बहु ऋचा बह्य ऋच अद्य प्रणव हैच्य ऋगी वेद वाले, वा वाले अध्ययन करने वाले का जो प्रणव है छांदषद उद्गित शब्द से भी कहा गया ओंकार ओं अशोभ आदित्योदगीणव वो आदित्य उदगित है और वो प्रणव है प्रणव शब्द वाच्यों की सव प्रणव शब्द का वाच्य बहु ऋचा नाम बहुचा का जो ऋग्वेद करने वाले के लिए प्रणव शब्द का वाच्य वही उदगित आदित्य है ठीक है उदगित आदित्य और एकतम प्रश्न पूर्वक उपवाद है उद्गित और आदित्य एक है प्रश्न करके प्रतिपादन करते उद्गित आदित्य कतम प्रश्न हो उसका उत्तर अक्षम अक्षरम ओम इत यारायण उदिताक्षर अक्षर अक्षरे ओम इति है।, है वही प्रणव है वही आदित्य क्योंकि ओम ऐसा उच्चारण करता हुआ उच्चारायण जाता है उच्चारायण सूर्य गमन करते सम ओम में से उच्चारण करते तो शर धातु शंकाग टीका में उच्चारण ए के साथ क्रिया के साथ संबंध करता है सविता सूर्य शरत गर्थत्वाद कथम उच्चारण उचित गत्यर्थ के तो स्वरण का जाते अर्थ जाते भी अर्थ होगा उच्चारायण कैसे होगा ऐसे शंकाओं से कहते अनेक अर्थत्व धातुनाम भाष्य में दिया अनेक अर्थत्व धातुनाम धातु नाम अनेकत्वाद अनेक अर्थ तो इसलिए शरण का अर्थ उच्चारण कर प्राणीना प्रवृत्थम ओम अनु गति तस्मा सवित अथवा शरण गत्यर्थके के तो गच्छन गमन करते हुए सूर्य प्राणिनाम प्रवृत्थम प्राणियों की प्रवृति कर्म आदमी प्रवृति के लिए ओम अनुग्याम इव जिससे लोक में कोई पूछता है अनुमति देता है ओम ठीक है ओम अनुमति देने के लिए ओम कहते तो सूर्य भी उदय होते हुए जो करते हैं, जिस कर्म में सूर्य उदय होकर उनको प्रकाश देते तो उनको अनुमति देते जैसे जैसे ओम कह कर अनुमति देते है सब इसे सूर्य भी प्राणियों नाम प्रभु ओम इतनी अनुज्ञा कुरन अनुमति देते हुए जैसे जाता है उदय तो के पश्चात तस्माद ओंकार आदित्य ओंकार है ओंकार जिसे अनुमति देने के लिए उच्चारण करते है ऐसे आदित्य गमन करते समय सबको कर्म कर्म में प्रभुत्व तो कराते अनुमति देते हैं, इसलिए ओंकार हो गया सूर्य अथवा भाष्य में अथवा शरण का से गच्छन एक ऐसे चलते हुए शरण का गच्छन पहुंचते है तो सबको अनुमति देते हुए अतो असो उद्गित सविता इसलिए सविता है सूर्य उद्गीत है आदित्य दृष्टिया उदगित उपदिष्टम् अनुद निंद पहले आया था उद्गीत का उपासना, आदित्य दृष्टिया उपदिष्ट उपदेश किया गया था उसका अनुवाद कर निंदा गान किया था ओंकार का उपासना किया था तस्मात मम तम एक कोशी थी हौशित का पुत्र कौशित अपने पुत्र को कहा इसी आदित्य दृष्टि से उपासना, उपासना क्या था ओंकार का ऐसे तुम मेरे एक ही पुत्र हो रश्मिश तम पर्यावरत आदित्य के जो रश्मि है भेद ने उनका ही उपासना करो बहु वही तय भविष्य थी तो मुरा बहुत पुत्र होंगे दैवतम देवता संबंधी उपासना आज अध्यात्म उपासना कहेंगे अहम् अभ्यसित आभिमुख्यन अस्मि अभिमुख होकर के तत्पर होकर के उसका गान क्या था उपासना क्या था आदित्य रश्मि अभेद कृत्ता क्रित्वा, ध्यान करतवस्मी इसका अर्थवा आदित्य की रश्मि अभेद करके इसे ओंकार आदित्य का ध्यान में किया था यस्मत कारण मम तम एक पुत्र इसीलिए हेतु से तुम एक ही पुत्र में रहो ऐसा कौशी तक का तक का पुत्र कौशित की पुत्र उतमान कहा निंदा फलम दशे ये निंदा है ऐसे करने से एक ही पुत्र हुआ अनेक पुत्र होना आशा है तो रश्मि भेदने आदित्येदन त्यावर्त उपासना करो चिंतन करो टीका इति प्रथम पुरुष है किमिति मध्यम पुरुष व्याख्या मध्यमुषे कि त्र युगा पर्यावर्तयाद तव तो के योग मध्यम पुरुष होगा इसलिए वैदिकवर्त आवर्तन करो उपासना ध्यान करो ठीक इस इस है इसमद्यूपदे मध्यम पुरुष भी ध्यान ईस्मद्यूपदे समाधिकरण मध्यम पुरुष ही रश्मि भेद गुण दृष्टि विशिट उदित तो उपासन से फल कथ ये रश्मि का भेदेदुणी दृष्टि विशिष्ट उद्गी उपासना का, का फल कहते एवं बहवे ते तब इत्यादि भविष्य इस उपासना क्रम से तुम्हारा बहुत पुत्र होंगे एवं अधिदेवतम यह अधिद तो उपासना समाप्त हुआ ये क्यों कहते वक्षमाणे अध्यात्म बुद्धि समाधान उक्तम आगे अध्यात्म उपासन कहेंगे उसमें बुद्धि एकाग्र करने के लिए कहा गया देवता विषय दर्शन उपसहार करते इत्यादि तक तो तो हुआ आगे अध्यात्म प्राण दृष्टिया उदगृतोपासबदती पहले भी कहा गया था उपासना उदगित का उपासना प्राण अध्यात्म देव के अंदर प्राण दृष्टिया उदगृत का उपासना कहा गया था उसका अनुवाद करते अनंतरम अध्यात्म उ अथ अध्यात्म यह मुख्य प्राण स्त उदीत उपासीत ओम इतिश स्वर ने देह केन्द्र य मुख्य प्राण हे तम उदीथम अर्थात उदगृत की उपासना है मुख्य प्राण दृष्टि उपासना ओम इतिश स्वर ने ओम कह करके कर उचा स्वर कर्तव्य चलता है मुख्य प्राण अनंतरम अयम मुख्यप्राण तम उदीत उपासीता इत्यादि पूर्ववत्त तो पहले आयता मुख्यप्राण दृष्टि से की तथा उद्गी उपासनाथ ओम प्राणोपे उच्चारण करता ओमति अनु कनिव अन्मति देता हुआ जैसे बाघादी प्रवृत्थम एति प्राण पूर्वक बागाद इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है प्राण उनको सहायक है इसलिए अनुमति देता हुआ जैसे प्रवृत्ति के लिए प्रवृत्ति प्र, कराता जैसे नहीं मरण काले मूर्सो समीपस्था प्राण से ओंकार मरण काले जो मुर्ख है समीपस्थित तो प्राण जाता है तो ओंकार उच्चारण कर जाता है इसे तो नहीं सुनते इसलिए केवल अनुज्ञा देता हुआ बागादी की प्रवृत्त कराता है ये अर्थ लेना है ये तो सामान्य आदित्य भी करण अनुज्ञा मात्र द्रष्टव्य आदित्य में जैसे ओंकार उच्चारण करके वहाँ उच्चारण नहीं केवल अनुज्ञा मात्र देना है यहाँ जैसे प्राण ओंकार करता है मतलब अनुमति देता है बागादी को प्रभुत्व कराता है ठीक है आदित्य भी लोग प्राणियों को प्रभुत्व कराते है ओंकार जो पहले कहा गया कथम प्राणोदगी आशंक्य तथा ओमस प्राणों मंत्रि काम ओमस स्वरण यहां प्राणीना प्रवृत्थम ओम्ति क्वन आदित गति पहले कहा था प्राणियों की प्रवृत्ति के लिए ओम से अनुमति देता हुआ जैसे आदित्य गच्छति गमन करते हैं तदव उसी प्रकार ये प्राणोपी उत्तम व्यक्ति के द्वारा ऐसे ओम ऐसे अनुमति देता हुआ जैसे बाघा देव को प्रवृत्त कराता है यही स्पष्ट करते व्यक्ति कथन करेगी ये नहीं कि मरते समय ओम कह करके जाता है नहीं ही मरण काल में मुमुर्सीपा प्राण से सुनवंती नहीं की मुश्किल मरण काल प्राण का ओंकार उच्चारण पास में नहीं है इसलिए ओंकार उच्चारण नहीं केवल अनुमति देता हुआ बाघादी इंद्र को प्रभुत्व कराता है मुमूर्स समीप न बंधव मरण काले प्राण से बाघादी प्रभु अनुकरण करणम नहीं वह जानती मुमूर्स है उसके समीप में स्थित जो बंधु लोग हैं, मरण काल में ये प्राण का अनुज्ञाकरण उच्चारण बाघादी प्रभु के लिए ऐसे सुनते हैं जानते नहीं है। इसलिए ये अवस्था में नहीं रहना तथा जो जीवदवस्थाया तद अनुज्ञावसादेव बाघादी नाम प्रवृति आलख्य थे ओम इसे करके प्राण के अनुज्ञा के अधीन से ही वागादियों की प्रवृति होती है ये दिखती है प्राण रहते ही इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है तस्मात् प्राणस्य से अनुज्ञा मात्र ओम प्राण ओम कहकर स्वरण जो कहा गया केवल अनुमति देता हुआ जैसे प्राण आदित्य और आदित्योर अध्यात्मतिदतोर उद्गी विशेषात प्राणवत् अन्ज्ञात्र ओंकरण ये प्राण अध्यात्म है आदित्य अतिदेव है उसी दृष्टि से ओंकार का उच्चारण है उद्गित विशेषात प्राण उद्गित आदित्य उद्गित सका दो में उद्गित समान है इसलिए प्राणवत प्राण प्राण में जैसे ओंकार का अर्थ है अनुज्ञा न की ओंकार उच्चारण भागाद इंदिर प्रभु के लिए अनुज्ञा मात्र है इसी प्रकार ओंकरणम आदित्य में भी समझना आदित्य प्राणवत आदित्य प्राण आदित्ये अनुज्ञा मात्र ओंकरणम ये समझना अवधेय निश्चय यह तत्साम आदित्य ओंकरण अनुज्ञा मतम इसे समझना उद्गितोपास्ते विवक्षिताम की उपासना पहले कही गई उपास्थ्य उसकी निंदा करेंगे विवक्षिता जो विवक्षित उपास्ति का कथन करते समस्मा मम तम एक कौशित की पुत्र उच कु कौशित की पुत्र को कहा इसी को ही प्राण दृष्ट उपासना में का उपासन में का उपासना क्या था उसका गान क्या था उद्गित का इससे तुम मेरे एक ही पुत्र हो अभिगायताद प्राण भु, बहुत, तो बहुत है है बहुत ही प्राण बहुत तो गुण विषित अनेक भेद गुण वाले प्राण का गान करो उपासना करो बहुत में भविष्य मे बहव पुत्र भविष्य मेरे बहुत पुत्र होंगे इस अभिप्रा से उपासना करूम का बहुत भाष्यमेतमोहभ्यसिष पूर्ववद बाघादीन मुख्यम चाण भेदगुण विशिष्ट उदीत पश्यन् भूम मनस अभिगा अड मुख्यप्राण इसमें भेद गुण विशिष्ट उदग्र को देखता हुआ उदग्र का उपासन करे भेद गुण वाले बाग मुख्य प्राण भिन्न भिन्न है भेद गुण विशिष्ट उद्घीत उपासना करते हुए भूमान मनसा अभिगायताद मन से बहुत तो युक्त उदग्र का गायन करे उपासन करे आवर्त भूमान अभिगा उसको भी आवृते आवृत्ति करो गो ठीक है मध्यम पुरुष आदेश से वैकल्पिक mm. अभी गायता मध्यम पुरुष में तातंक होता है अभी तो मध्यम पुरुष में भी बनेगा तो ताक आदेश विकल्प होने से प्रथम पुरुष शुरन्वय में आवृती थी मध्यम पुरुष में भी रूप से बनेगा फिर भी शंका किसकी होगी प्रथम पुरुष का रूप क्योंकि पहले प्रथम पुरुष का रूप प्रयोग किया गया था आवर्त अवर्तित इसलिए प्रथम पुरुष की शंका से दुरान्वय व्यावर्त दूरन्वयन अन्वय नहीं हो सकता है प्रथम पुरुष के साथ त्वम का कैसे अन्या होगा इसकी व्यावृत्ति करते पूर्वर्थ आवर्तित त्य अर्थ अभिगा आवर्त आवर्तन करो बह में मम्म भविष्य अभिप्रासन त्यर्थ राष्ट्र में मे का स मम पुत्र बहव भविष्य अभिप्राय सन एवं हुआ उपासना करो ठीक है टीका एक तो दृष्टि निंदा द्वारा प्रधान प्रधानोपास सफल उपसहरती के निंदा करके प्रधान अक्षर का उपासणभेदृष्टि से उपासना करना उपसाहर ये सफल फल उपसह करतेकोदृष्टिपुत्र फलदोषेण अपोदित रश्मि प्राणभेदृष्टे कर्तव्यता चोज्यते अस्ल तो तो तो की उपासना है एक एकका दृष्टि प्राण एक है आदित्य एक है एकत्व तो गुण विशिष्ट उप, उपासना दृष्टि से एक पुत्र तो फल दशन उसका फल है एक पुत्र व इसी दोष से अपोदित्व तो निमित्त है उसका अपवाद क्या गया रश्मि प्राण भेद दृष्टि कर्तव्यतः चुद्यते चोद्य थे अस्मिन इसी कांड में पंचम कांड में रश्मि प्राण भेद दृष्टि करनी चाहिए आदित्य रश्मि में भेद दृष्टि अब प्राणी में भेद दृष्टि प्राणी के, के व्यापार अलग अलग इंद्रिय भेद से भिन्न है ये भेद दृष्टि करनी चाहिए चौद्य विधि विधान किया जाता है कर्तव्य भेद दृष्टि करने के लिए अस्मिन कांड किसी बहुपुत्र फलत्व बहुपुत्र फल के लिए चतुर्थ पंचोल हो गया है म्याणश्रोत्रमको बलिंद्रििया सर्वानि महं ब्रह्म निराकुरा निराकरण निराकरण मे अस्त सदा य उपनिषत्सु धर्मा ते महिषंत